सहनो भक्तो सहवीर कर्वा वही तेजिनावधि समस्त म विदिषा शांती, शांती। सभी को साधारण नमस्ते भाइये आप सभी का जो है योग दर्शन में स्वागत है हमारे पास जो पुस्तक है इसमें पेज नंबर 186 है आप में कोई दूसरा हो सकता है, आ, में है आ, हमारे में 209 है इसमें हाँ हमारे में 186 है जो हम पढ़ा रहे थे आपको बता रहे थे सती मूलिपा को जाति आयु भोग मान मूल के होने पर उसका फल जाति आयु और भोग होते हैं जन्म आयु और भोग जिनके पास ये पुस्तक होगा वो निकाल लेंगे 186 और मूल माने क्लेश क्लेश के होने पर जब क्लेश जो मूल है अविद्या स्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश मृत्यु का डर ये जब होगा चित्त के अंदर जब ये होगा तभी जो है इसका जो फल है इस क्लेश का फल है जन्म आयु भोग कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति को जो जन्म मिलता है और जन्म के साथ साथ जो आयु मिलती है और आयु के साथ साथ सुख और दुख के जो साधन मिलते हैं उसका मूल है क्लेश ये हमने पढ़ा दिया था हाँ। और हमने साथ साथ ये भी आपको बताया था कि इसमें तीन तरीके का विचार था कि भाई बोल रहे हैं कि वो जो मूल के होने पर कर्माशय का जो फल है प्लेस जब होगा तभी जो कर्माशय का फल जाति आयु भोग होगा भो भो हो तो ये जो है कर्माशय जो है ये जो कर्म जो है इसके संबंध में हमने आपको बताया था कि ये तीन तरीके का या चार तरीके का विचार है एक विचार है क्या एक कर्म अनेक जन्म का कारण होता है हमने एक कर्म किया और वह अनेक जन्म को देता है एक तो ये विचार है दूसरा है कि क्या अनेक कर्म अनेक जन्म को देता है तीसरा है कि क्या अनेक कर्म एक जन्म को देता है जी? तो चार तरीके का विचार हुआ एक हुआ क्या एक कर्म अनेक जन्म का कारण है अथवा एक कर्म मैने क्या बोलते एक कर्म एक जन्म का कारण है या एक कर्म अनेक जन्म तो का एक जन्मों का कारण है, है। आ, ये है माने एक कर्म एक जन्म को देता है या एक कर्म अनेक जन्म को देता है ये विचार दूसरा हमने बताया था आपको की क्या अनेक कर्म अनेक जन्म को देता है या अनेक कर्म एक जन्म को देता है तो इसमें से सिद्धांत रूप में जो है हमने सब पढ़ा दिया था और इसमें जो सिद्धांत रूप में है कि भाई अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देता है कब देते हैं सिद्धांत तो क्या है जी अनेक कर्म एक जन्म को देते हैं। अनेक कर्म जो है अनेक कर्म का जो समूह है वो मिल करके एक जन्म को देता है गठर के रूप में आपने कहा था। हाँ तो मैं बताया कि जैसे गठर है ना एक गठर के रूप में मतलब ये है कि जब व्यक्ति मरता है तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो कुछ भी पाप और पुण्य व्यक्ति करता है जन्म और मृत्यु के बीच में जन्म लिया और मरा उसके बीच में जो भी व्यक्ति पाप और पुण्य कर्म करता है और वो जो संचित रहता है एकत्रित रहता है यह विचित्र है ये पाप और पुण्य कर्म तो so ये विचित्र पाप और पुण्य कर्माशयों का जो समूह है कर्माशयों का जो संचय है प्रधान और उपसर्जन भाव से कुछ जो है कर्माशय है प्रधान रूप से हैं, कुछ कर्माशय है, गौन रूप से हैं, है ना जी? थी? नी तो कुछ कर्म प्रधान कुछ कर्म गौन तो इस प्रधान और उत्सर्ण भाव से जो अवस्थित ये पुण्य और अपुण्य पाप और पुण्य कर्मों का जो समूह है एकत्रित तो जो समूह है वह क्या है मृत्यु के समय अभिव्यक्त होता है वह सब मृत्यु के समय एक जैसे गठर को बांध देते हैं तो जब व्यक्ति मर रहा होता है तो मरने से पहले अब वो मरने का काल है अभी मरा नहीं है तो मरने का जो समय है उस मरने के समय में अभिव्यक्त होता है और वो अभिव्यक्त हो करके प्रकट हो करके एक गठरी के रूप से मिल करके और मरण को सिद्ध करता है जब मर जाता है व्यक्ति मरा नहीं था तब तक तो पाप मृत्यु और जन्म के बीच मन मर, जन्म और मृत्यु के बीच जो पाप पुण्य कर्म किया वो सब एकत्रित हो गया वो अभिवक्त हो गया और गठर रूप में मिल करके और मृत्यु जब हो गई उसके बाद वह एकाकार हो करके एक ही जन्म को देता है अनेक जन्म को नहीं देता है हम्म और वो जो उस समय जन्म दिया वो कर्माश है वो जो कर्मों का समूह जो जन्म दिया तो उसी के क्या बोल रहे हैं कि उसी वो जन्म तेन व वही जो कर्माशय है उसी के द्वारा आयु को भी प्राप्त होता है आयु वाला भी होता है और उसी आयु में उसी कर्माशय के द्वारा भोग सुख दुख के जो साधन है उसकी भी प्राप्ति होती है तो ये हमने आपको पढ़ा दिया था केवल भूमिका रूप में हम आपको बता रहे हैं फिर साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो कर्माशय है जन्म आयु और भोग के हेतु है माने ये कर्माशय ही कर्माशय बनता ही है तब जब अविद्या हो और अविद्या के कारण कर्माशय बना वह चित्त में और जब कर्माशय मैंने कर्मो का जैसे जलाशय हम कहते हैं बार बार कि जलाशय जलों का जो भंडार जलों का समूह जलाशय ऐसे कर्माशय माने कर्मों का जो समूह है वो कर्माशय है तो वो जो अविद्या के कारण कर्मों का समूह बना चित्र के अंदर जब व्यक्ति कर्म करता है, तो उसका जो संस्कार पड़ता है और वही कर्माशय जो जन्म भी देता है आयु भी देता है भोग भी देता है जो तो, दे कारण बन गया कर्माशय इसलिए कर्माशय जन्म आयु और भोग के हेतु होने के कारण इस को त्रि विपाक कहा जाता है इस कर्माशय को क्या कहा जाता है जी त्रि विपाक मैंने तीन प्रकार के फल को देने वाला है ये कर्माशय जन्म को देने वाला है जन्म के साथ साथ वही कर्माशी कर्माशय के द्वारा आयु की भी प्राप्ति होती है इसलिए वह कर्माशय आयु को भी देने वाला होता है और वही कर्माशय सुख और दुख के साधन को भी देने वाला होता है तो इसमें त्री विपाक उसका नाम कहा गया है उसको इसीलिए इस कर्माशय को एक भविक कहते हैं क्या कहते हैं जी एक भविक मैने एक जन्म को मैने अनेक कर्म मिल करके एक जन्म को देने वाला इसलिए एक भविक है एक भविक क्यों है जी कर्माशय क्योंकि तो जो अनेक जो कर्मों का जो समूह है ग्रुप है माने कर्माशय जो संचित है वो एक जन्म को देता है इसीलिए कर्माशय को एक भाविक कहते हैं क्या कहते हैं जी एक भाविक एक भाविक कहते हैं और साथ साथ ये भी हमने आपको बताया था कि दृष्ट जन्म वेदनीय जो दृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्माशय हुआ माने जो वर्तमान जन्म, जन्म में दृष्ट जन्म में जो फल को देने वाला होता है दो तरीके का होता है एक दृष्ट कर्माशय जो है कुछ कर्माशय ऐसा है कि जो जिस जन्म में व्यक्ति करता है उसी जन्म में मिलता है उस कर्म का फल और कुछ कर्माशय ऐसे हैं जिसका फल अगले जन्म में मिलता है इसलिए जो अगले जन्म में मिलेगा वो दृष्ट जनवेदनीय है और जो वर्तमान जन्म में मिलेगा वो दृष्टि जनवेदनीय है तो जो दृष्ट जनवेदनीय जो कर्माशय है वह एक विपा कार होता है एक फल को देने वाला होता है आ? भोग के हेतु होने से वह भोग के हेतु होने से दृष्टि जो कर्माशय है वह एक फल को देने वाला है वह वा क्या वह जो कर्मा वह कर्माशय जो है भोग को देना सब जन्म तो हो गया अब जन्म हो गया है और यदि वह परिश्रम करता है वह यदि बहुत अधिक परिश्रम करता है कि हमें धन इत्यादि मिले तो क्या है कि वह भोग के हेतु को दे देगा वह कर्म जन्म है जन्म के साथ साथ यदि मान लीजिए जन्म के साथ हमें भोग के साधन भी मिले हैं आयु भी मिली है परंतु वो वो जन्म जो हमने लिया उस जन्म में यदि हमने बहुत ही पुरुषार्थ किया तो पुरुषार्थ करने के बाद ऐसा हो सकता है की वो पुरुषार्थ हमें भोग के साधन अधिक दे दे हम गरीब हैं या हमें हमारे पास वो चीज नहीं होना चाहिए जिसे हम आगे आगे बढ़ सकते हैं परंतु यदि हम परिश्रम करेंगे पुरुषार्थ करेंगे तो हमें भोग के साधन को हमें वो दे, दे देगा सुख और सुख के साधन को हमें दे देगा दे दे इसलिए करें कि दृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्माशय है जो कर्माशय हम इसी जन्म में कर रहे होते हैं दृष्ट जन्म में फल देने वाले जो कर्मों का जो समूह है वो अनुभव के योग्य तो वो एक विपाक को आरम्भ करता है वो भोग रूपी विपाक को आरंभ करता है और दूसरा है कि द्विविपाक आरम्भी भी होता है दृष्ट जन वेदनीय कर्मा से मैने इस जन्म में अनुभव के योग्य फल वाले जो कर्मों का समूह है वर्तमान जन्म में जो हम कर्म करते हैं वो द्विविपाक आरम्भी भी होता है एक भोग भी देता है और एक आयु भी देता है जैसे मान लीजिए कि जन्म के समय वह जब जन्म लिया तो जन्म के समय परमात्मा ने आयु कर्म के आधार पर कर्माशय के आधार पर आयु भोग और जन्म जन्म के साथ साथ आयु और भोग भी दे दिया भाई इतनी इसकी आयु होगी मनुष्य की आयु सौ वर्ष की है या कुत्ते की आयु इतने पंद्रह वर्ष की है तो उस वो तो उस समय मिलता ही मिलता है परंतु मनुष्य जो है वो क्या है कि वो कर्म करके जब वर्तमान समय में वो कर्म करता है तो उस कर्म के आधार पर आयु को बढ़ा भी सकता है और आयु को घटा भी सकता है, दोनों हो सकता है वो वो दृष्टि जन्म वेदनीय कर्म के द्वारा होगा वर्तमान समय में जैसे आयुर्वेद में लिखा है की हमें सौ वर्ष तक कैसे जीना चाहिए सौ वर्ष ऐसी भी अधिक तक कैसे जीना चाहिए वेद में जो लिखा है उस वेद में जो 300 वर्ष के जीने की जो कामना की गई है तो यदि वेद के अनुकूल के अनुकूल हम चलते हैं हमारा भोजन छाजन रहन सहन व्यवहार सब कुछ जब उसके अनुकूल होगा तो वह जो है हमें आयु को बढ़ा भी देगा और ऐसे ही हमारा व्यवहार यदि धन को बढ़ाने वाला कर्म करने वाला होगा पुरुषार्थ होगा बहुत अधिक पुरुषार्थ होगा तो वो हमें बढ़ा भी देगा भले ही जन्म हमें दिया है वो जन्म के समय हमें जो आयु भोग जो मिला है वह उससे अधिक हो सकता है और घट भी सकता है वो हमारे वर्तमान कर्म के ऊपर होता है इसलिए कह रहे हैं कि दृष्ट जनवेदनीय जो कर्माश है एक विपाकारी भी होता है एक भोग रूपी फल को भी देने में दे बला होता है और विपाकारंभी भी होता है वह भोग रूपी फल माने भोग के जो साधन है भोग माने सुख दुख सुख दुख के साधन सुख दुख के साधन और तथा आ, क्या कहते हैं आयु आयु को घटाने और बढ़ाने वाला तो ये दो विपाक हुआ जैसे उदाहरण इसमें पीछे हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि नंदीश्वर नहुष जैसे कि एक नंदीश्वर कुमार हुए वो सामान्य मनुष्य थे नंदीश्वर कुमार सामान्य मनुष्य थे उनको जो कर्माशय के आधार पर जन्म जन्म आयु जो भोग मिला था वह सामान्य मिला था परंतु उसने अपने कर्म से क्या किया वह मनुष्यत्व से आगे बढ़कर के देवत्व को प्राप्त कर लिया वो देवता बन गया मैंने देखो मैंने हमारा इतिहास बता रहा है, महर्षि कि ये इतिहास इस बात का साक्षी है कि इतिहास में नंदेश्वर कुमार नाम का एक व्यक्ति हुआ जो वह सामान्य आयु वाला था सामान्य भोग वाला था जन्म के साथ साथ वह परंतु वह सामान्य मनुष्य था परंतु वह अपने परिश्रम से क्या हुआ कि वह देवत्व को प्राप्त कर गया देवता बन गया महान बन गया और दूसरा उदाहरण दिया जन्म तो वही था दूसरा उदाहरण दिया नहुष जैसे नहुष नहुस को क्या हुआ नहुष जो हुआ नहुष नाम का एक राजा था हा? जो इंद्र था अर्थात इंद्र कहते राजा को जो देवताओं का राजा था नहुष परंतु उसने बुरा कर्म किया उसने गलत कर्म किया तो गलत कर्म के कारण उसके भोग और आयु दोनों हो गए। दोनों गए। मैंने भोग भी नष्ट हो गए और आयु भी नष्ट हो गए अर्थात वह जल्दी इस दुनिया से समाप्त हो गया और वह उसका जो भोग राजा का जो भोग होता है राजा के पास जो सुख सुविधाएं होती है वह सभी सुख सुविधा समाप्त हो गया और वह सामान्य व्यक्ति बन गया तो कहने का अभिप्राय यह है कि दुष्ट जन्म वेदनीय कर्मा से इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं वह कर्म हमें भोग के साधन को घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है और आयु को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है इसलिए जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि भाग्य में जो कुछ भी लिख गया वो मिट नहीं सकता वह शास्त्र से विरुद्ध सिद्धांत है डॉक्टर साहब हाँ जी ये शास्त्र से विरुद्ध सिद्धांत है तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था हाँ जी। अब उसके आगे चलते हैं। मैं ये पीछे भूमिका इसलिए बना दिया कि एक व्यक्ति अभी जो जुड़े हैं हमारी शिष्या है वो उसको पता चल जाए कि जो है कि पीछे क्या पढ़ाया गया है नहीं कोई बात नहीं है मेरा भी दोनाना दोरा, हो जाता है और पक्का हो जाता है मन में मध्यम से मधम भगवती हो गया हाँ अब आगे है आगे बता रहे की क्लेश कर्म बिपा अनुभव निवर्ति वास्तना भी अनादि काल सम्मूर्चित इदम चित्रीकृतम या विचित्रीकृतम इव सर्वतो मत्स्य ग्रंथी इव एता अनेक भावपूर्विका वासना मैंने यहाँ पर ये बता रहे हैं कि दो तरीके का संस्कार होता है एक होता है कर्मा से रूप संस्कार जो पीछे बताया हम जो भी कर्म करते हैं जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म से दो प्रकार के संस्कार बनते हैं एक संस्कार जो है वास्ना रूप संस्कार बनता है और एक संस्कार धर्मा धर्म पुण्य पाप रूप संस्कार बनता है समझ गया जी हां जी. दो तरीके का व्यक्ति का संस्कार बनता है जब वह कर्म करता है चाहे वह शारीरिक मैंने शारीरिक कर्म, कर्म मानसिक कर्म जो भी कर्म करता है तो उसको दो तरीके का संस्कार बनता है उसके अंदर एक धर्म पाप पुण्य रूपी संस्कार बनता है और एक वासना रूप संस्कार बनता है वासना माने कोई खराब नहीं लीजिएगा जो लोक वैभाव वासना शब्द लेते हैं वासना एक संस्कार है तो कर्माशय को हम धर्मा धर्म कह सकते हैं धर्मा धर्म रूप संस्कार हो गया जो पीछे आपने पीछे आपने पढ़ा ना जी धर्मा धर्म पीछे जो पुण्य पाप कर्माशय पुण्य और पाप रूपी जो कर्माशय धर्मा धर्म जो संस्कार तो एक तो वो संस्कार हुआ दूसरा वासना रूप जो संस्कार है उसके संबंध में बता रहे हैं ठीक है क्लेश क्लेश अविद्या राग द्वेश अभिनिवेश ये जो क्लेश है इस क्लेश के द्वारा वासनाएं चित्त में उत्पन्न होती है क्लेश क्लेश से वासनाएं उत्पन्न होती है कर्म हम जो भी कर्म करते हैं जो भी शुभा शुभ कर्म करते हैं जो कर्म है उससे भी वासना चित्त में उत्पन्न होती है और उस कर्म का जो फल है वो जो कर्म है सकाम कर्म कर्म का जो फल है उस फल के अनुभव से भी वासनाएं सिद्ध होती है इसलिए करे क्लेश कर्म विपाकानुभव निर्वर्तिता भी मैने क्लेश के द्वारा कर्म के द्वारा मैने कर्मने कर्माशय जो है कर्म के द्वारा और कर्म का जो फल है विपाक मान्य फल कर्म का जो फल है विपाक जन्म आयु भोग इसके अनुभव से हमें जो जन्म मिला जन्म के बाद जो उसके उससे जो अनुभव हुआ हमें जो भोग मिला भोग के साधन मिले सुख सुख दुख दुख जो मिला व्यक्ति जब होता है उससे भी व्यक्ति को अनुभव होता है तो उससे भी वासना बनती है तो क्लेश के द्वारा कर्म के क्लेश से कर्म से और विपाक से अनुभव विपाक के अनुभव से जो निर्वर्तित निर्वर्तित व निष्पादित निर्वर्तित का मतलब क्या होता है जी निष्पादित उत्पादित निष्पन्न ऐसा तो अनुभव से निर्वर्तित व निष्पादित उत्पादित उत्पन्न वासना वासना किससे उत्पन्न होती है जी क्लेश से कर्म से और फल से समझ गए कर्म के फल समझ गए डॉक्टर साहब हाँ जी इससे मैंने सिद्ध जो वासना है उस वासना के द्वारा उस वासना से अनादि काल समूर्चित जो ये चित है मना अनादि मनादिकाल इसका कब से ये शुरू है कब से ऐसा हुआ है इससे जो समूर्चित है इससे ग्रस्त समूर्चित कहेंगे ग्रस्त को मिलीजुली जुली मिला जुला जो चित्त है उससे युक्त जो चित्त है वासना से युक्त जो चित्त है समूर्चित ग्रस्त जो चित्त है चित्र चित्रीकृतम मानो एक विचित्र एक चित्रीकृतम जैसे एक विचित्र सर्वत मत्स्य जालम सब ओर से मछली का जो जाल है मछली पकड़ने का जो जाल है उस जाल के जो गांठ है छोटे छोटे गांठ है कभी जाल को देखे कि नहीं आप मछली वाले जाल के अब हाँ? बहुत पहले की देखे हुए अभी तो कभी नहीं देखे अभी पर पहले देखे हुए तो गांठ होते हैं हाँ जी अभी जी तो मछली हाँ ना उसमें हाँ जी वो जो मछली के जो जाल है उसके जो गांठें हैं उनसे गंधी भी इवम ग्रंथियों के समान आततम फैले हुए हैं ये मैंने आततम चित्तम ये चित्त व्याप्त है कहने का अभिप्राय है जैसे मछली के जो जाल हैं, उनकी गांठें सर्वत्र उसमें जाल में फैली हुई है सब जगह आतत है, है। व्याप्त इसी तरीके से जो ये चित्त है मने ये जो वासना के द्वारा ये चित्त जो है ग्रसित है ये ये इसमें वासना जो है फैली हुई है इसलिए वासना भी ही। वासनाओं के द्वारा अनादि काल इदम चित्तम वासना काल वासना से ये जो समूर्चित वासना रूपी जो संस्कार है इससे जो समूर्चित इससे जो ग्रस्त जो यह चित्त है वह क्या है ग्रस्त चित्त आततम माने वासना से आतत है वासना से व्याप्त है वैसे ही व्याप्त है जैसे कि सब ओर से मछली पकड़ने के जाल के गांठ जैसे उसमें जाल में व्याप्त है तो एता अनेक भाव पूर्विका वासना इसलिए वासना जो है अनेक जन्मपुर होती है एक जन्मपूर्वाली नहीं होती एक जन्म वाली नहीं होती है वासना कर्मा से तो एक भाव पूर्विका बताया कर्मा से एक, एक भाविका बताया था ना जी कि अनेक कर्मों को मिल कर के अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म देता है तो अनेक कर्म एक जन्म को दिया तो एक भाविक हो गया अनेक कर्म मिलकर एक जन्म को दिया और यहां पर जो वास्तव तो वो जो कर्माशय है वो कर्माशय रूप जो संस्कार है वो जो धर्म रूप धर्म जो रूप जो संस्कार है, है एक पुण्य पाप रूप जो संस्कार है वह एक जन्म को देने वाला होता है एक जन्म वाला होता है परंतु ये वासना जो है अनेक भाव होती है अनेक जन्म इसके पूर्व में होते हैं, न जाने कितने जन्म अनादि काल से आ रहे हैं और उसकी वासना हमारे चित्र में है इसलिए इति एता अनेक भवपूर्विका वासना इसमें जो फैली हुई है मत्जाल के गांठ के समान तो ये अनेक भवपूर्विका है वासना क्या होती है जी अनेक इसके वासना जो चित्त में जो वासना है हमारे चित्त में जो वासना रूपी संस्कार है वह अनेक जन्म वाली होती है इसके पूर्व में अनेक जन्म हुए होते हैं और उसकी वासना उसकी वासना उससे पिछले की वासना उससे पिछले की वासना ऐसे ऐसे ऐसे इस तरीके से होता है तो अनेक जन्म पूर्व वाली वासना होती है परंतु कर्माशय जो होता है यस्तु अयम कर्माशय ऐसा एवं ऐसा एवं एक भविका उक्ता और परंतु यह जो कर्माशय है यही एक भविक है एक भविक इसको कहा गया है माने एक अनेक कर्माशय मिलकर के अनेक कर्म मिलकर के जो सिद्धांत है कि अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाला होता है ये कर्माशय तो कर्माशय एक भविक होता है परंतु यह वासना कर्माशय रूप संस्कार एक भविक होता है एक जन्म को हम अभी जो कर्म कर रहे हैं ये अभी से जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तो जो कर्म करेंगे वो कर्म मिल करके मृत्यु के समय में इकट्ठा होकर के हमें अगले जन्म को देगा एक जन्म को देगा परंतु वासना जो है वो जो चित्त में वो कर्म धर्माधुर था वो एक जन्म को दे रहा था एक जन्म को देता है परंतु वासना रूपी जो चित्त है वह अनेक जन्म पूर्व में हो अनेक जन्म माने अनेक जन्म को उत्पन्न करने उत्पन्न हो गया हुआ है अनेक माने हमारे अनेक भव पूर्विका मतलब हुआ कि अनेक जन्म पूर्व में है जिसके वो अनेक जन्म पूर्वी का हुआ चित्त में जो वासनाएं हैं उस वासना उस वासना के पूर्व में अनेक जन्म है ये अनेक जन्म की इस चित्र के अंदर वासनाएं हैं। केवल इस जन्म की ही ये नहीं कि क्लेश कर्म और विपाक उसके फल जो है से निष्पाद जो वासना है इसी जन्म के लिए। पिछले कर्म किया उसे पिछले जन्म में किया उसे पिछले जन्म में किया उसे पिछले जन्म में किया, किया, किया नौ जाने कितने जन्मों से आ रहा है और वो वासनाएं हमारे चित्र के अंदर है फिर ये कराह वह ताना अनादि इति अब दोनों में फर्क बता रहे हैं कि वासना रूपी संस्कार क्या है और कर्माशय रूपी संस्कार क्या है तो पुण्य पाप रूपी जो कर्म है पुण्य हम जब कर्म करते हैं पुण्य कर्म करते हैं माने शुक्ल कर्म करते हैं और अशुक्ल कर्म करते हैं कृष्ण कर्म करते हैं कृष्ण माने दुष्ट कर्म खराब कर्म और शुक्ल कर्म मने शुद्ध कर्म जब शुक्ल कर्म और अशुक्ल कर्म जब करते हैं तो शुक्ल और अशुक्ल कर्म का जो चित्र पर संस्कार पड़ता है वह तो कर्माशय रूप संस्कार हो गया धर्म धर्म रूपी संस्कार हो गया और वासना रूपी संस्कार क्या है वो तो ये संस्कार स्मृति हेतु जो संस्कार स्मृति का हेतु है कारण है आपने जो कुछ भी किया जो कुछ भी व्यक्ति के अंदर कोई चीज याद आता है हम कल पढ़ने के लिए गए थे हम कल वहाँ पर वो कार्य किए थे मैं कल ऐसा मैंने परसों एक साल पहले मैंने जो चित्त में यदि वासना न हो वासना रूपी संस्कार न हो तो याद ही नहीं हो सकता तो इस स्मृति का कारण है वासना उस वासना के कारण ही व्यक्ति को याद होता है जी हां जी राग द्वेष इत्यादि जो है उस राग द्वेष इत्यादि जो कुछ भी हमने उससे राग किया था उससे द्वेष किया था उस पर क्रोध किया था इत्यादि जो कुछ भी चित्त के अंदर जो याद रूप में आता है वो वासना के कारण होता है इसलिए कह करें कि यह तु असव अस कहा गया ये संस्कारा स्मृति हेतु जो संस्कार स्मृति का कारण है याद कराने का कारण है वो वासना है और वो जो वासना है कालीन है इसका काल जो टाइम है इस वासना का बाउंडेड नहीं है काल से है कब से है ये पता नहीं तो काल से ये वासनाएं चली जाती है, है चित्त में समझ गए हाँ जी ये तो उसमें प्रश्न आ सकता है कि जो वासना जो बनी है वो किस कर्म के आधार पर बनी है वो तो हमको स्मृति उसकी स्मृति ना हो मगर वो उसकी जो वासना बन गई है उसकी स्मृति है नहीं वासना जो बनी है जैसे मान लीजिए हमारे अंदर वासना रूपी जो संस्कार है जिसके कारण याद आया कि मुझे शुभ कर्म करना है हमने जो है शुभ कर्म मैंने वह वासना ही जो है मैंने क्या बोलते है की स्मृति हमें किसी भी चीज का जो याद आ जाता है याद आता है जैसे इस जन्म में जो भी याद आया मगर दूसरे जन्म का तो याद नहीं आएगा वो किस कारण वासना बनी है पिछले जन्म का भी याद आता है ना किसी किसी को वो तो बहुत कम को आता है ना वो तो बहुत ही कम को वो तो, तो याद आता ही है योगी को तो याद आता है ना नी हाँ जी योगी लोगों को तो पिछले जन्म का भी याद होता है कि पिछले जन्म में क्या था तो वो वासना के कारण याद आता है अच्छा वासना के कारण वो उस चीज को याद कर लेता है समझ गया हाँ जी तो ये वासना जो है दो दोनों तरीके अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं तो ध्यान रखना है शुभ वासना शुभ कर्मों का संस्कार की भी वासना हो सकती है और दुष्ट कर्मों के संस्कार की भी वासना हो सकती है दुष्ट कर्मों के संस्कार की वासना होगी तो वर्बस वो हमें उधर की ओर ले जाएगा और शुभ कर्मों की यदि वासना होगी तो वर्बस हमें अच्छे की तरफ ले जाएगा समझ गया हाँ जी वो हमें अच्छा कर्म करना चाहिए ऐसे याद हमें दिलाता है इस तरीके से भावना मन में बनाता है वो वासना के कारण होता है और जो तो इसमें आपने संस्कार की दो व्याख्या की एक पुण्य पुण्य और धर्म धर्म संस्कार ये संस्कार वासना रूपी संस्कार नहीं है ये तो फल रूपी संस्कार कह दीजिए एक रूप में हो गए जो अभी आपने दो तरफ के संस्कार बताए ना एक तो वासना रूपी और दूसरी धर्माधर्म तो धर्मा धर्म का तो एक भाविक हो गए ना क्यूँकी वो तो फल देने वाले हैं मगर वो संस्कार जिस तरह आमतौर पर हम संस्कार को सोचते हैं कि जो मेमरी है पुरानी वो हम कुछ रूप में नहीं इसमें गिन रहे इसमें है। वासना रूपी संस्कार फल नहीं देता है जन्म आयु भोग नहीं देता है हाँ जी वासना रूपी संस्कार जन्म आयु भोग नहीं देता है हाँ वो धर्मा से रूपी संस्कार जन्मायु भोग देता है धर्मास संस्कार जन्म आयु भोग देता है ठीक है समझ गया। वासना रूपी संस्कार तो याद कराता है याद, याद कराता का हेतु है तुरे? किसी भी चीज को स्मृति में लाता है जो भी आपने कर्म किया हमें इसी जन्म का लीजिए ना पूर्व जन्म का तो हम जब योगी बनेंगे तो जन्म का याद होगा ना जी हाँ जी इसी जन्म में हमें जो कुछ भी स्मरण आता है स्मरण इसलिए आता है क्योंकि हमारे चित्र के अंदर उसकी वासना है वासना रूपी संस्कार परंतु कर्माशय ध्यान रखना कि दोनों को एक नहीं मिला देना है कर्माशय रूपी संस्कार ही व्यक्ति को जन्म देगा आयु देगा और भोग देगा भोग वासना रूपी संस्कार आयु भोग नहीं देगा वासना रूपी संस्कार तो केवल याद दिलाएगा कि हमने क्रोध किया था हमने राग किया था हमने द्वेष किया था हमने आ, वो जब ज्ञान व्यक्ति को होता है तो वो हमने जो है इस जड़ को हमने चेतन मान लिया था समझ गए हाँ जी इस तरीके से जो भी व्यक्ति हमने कल रोटी खाया था दाल खाया था हमें कल बहुत ही आनंद आया था हमें जो कल वो व्यक्ति मिले थे वो व्यक्ति इतने अच्छे थे कि उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा आज स्मरण कर रहे हैं तो या एक घंटे बाद स्मरण करते हैं या मान लीजिए कि वो किया और गया स्मरण किया तो ये सब वासना के कारण होता है वासना रूपी कर्म कर्म याद कराता है और कर्मा से रूपी कर्म वह फल देता है विपाक देता है जनवायु भोग देता है समझ गए हाँ जी दोनों तो में अंतर समझिएगा तो ये कि ये संस्कारा स्मृति हेतु ता वासना जो संस्कार स्मृति का कारण है याद दिलाने का कारण है वो वासना है और ताश्च और वे जो वासना है अनादिकालीन वो कालीन है उसका कब से शुरू है ये नहीं कह सकते कब से शुरू हाँ योगी लोग यदि चाहे अत्यंत असम समाधि को प्राप्त हुआ है और वो यदि चाहे तो जानने वो एक अलग चीज है परंतु उसको ध्यान में रख करके नहीं कहा जाएगा न जी ये अनादिकालीन है हाँ? हां, मैं एक उदाहरण लूंगा जैसे एक चोर चोरी करता है हाँ। फिर पकड़ा जाता है जी। तो पकड़े के उसको फिर सजा मिलती है तो वो तो उसको कर्माशय का फल मिल गया तो सुख उसको दुख रूपी जो फल कर्मा मिला कर्माशय के कारण मिला कोई चोर चोरी करता है और उसको यदि पकड़ा जाता है उसको फिर दंड मिलता है तो कर्माशय के कारण हुआ हाँ जी मगर उसमें मन में स्मृति भी बन गई है कि ये आराम से पैसा मिल जाता है उसको फिर दूसरा अवसर मिलता है तो फिर दोबारा चोरी करता है वासना हो गई वो वासना हो गई ना उस रूप में वो वासना रूपी संस्कार है हाँ वासना रूपी संस्कार उसको वर्बस चोरी की ओर ले जाता है दोबारा ले जा रहा उस रूप में हाँ क्योंकि हाँ। तो व्यक्ति जग के अंदर जो कुछ भी दुर्गुण आता है जो कुछ भी होता है सदगुण आता है कुछ भी दुर्गुण या सदगुण वह जिसकी वो वासना मैंने जैसा कर्म किया फिर जो है माने इस तरीके से तो वो उसके आधार पर जो है उसकी वासनाएं बनती और वासना उसको वरबस उधर ले जाती है हाँ। न हुए भी व्यक्ति को ले जाता है इसलिए तो खूब लड़ना पड़ता है ना मानसिक रूप से समझ गए आगे है यस्तु एक नियत विपाकस अनियत विपाक बोलते हैं कि भाई वो तो जो है इस ये वासना जो है स्मृति का हेतु है वो अनादिकालीन है वह अनेक भावपर्वी का है वासना अनेक भावपूर्वी का है परंतु जो एक भाविक कर्माशय होता है जो एक जन्म को देने वाला जो कर्मों का समूह है एक भाविक एक जन्म को देने वाला कर्मा कर्माशय अनेक कर्मों का समूह मिलकर के एक जन्म को जो देता है तो ऐसा एक भाविक कर्माशय जो है वह दो तरीके का है क्या ये दोनों तरीका ये अनेक भावपूर्वी का ये क्यों नहीं है ये अनेक भ पूर्व इसलिए नहीं है क्योंकि तो ये दो तरीके का है एक भव्य है जो एक भव्य कर्माशय होता है वो दो तरीका का नियत विपाकश चिपाकश मैने एक एक जो कर्माशय हुआ एक जन्म को देने वाला एक अनेक कर्म मिल करके एक जन्म को देने वाला जो कर्माश है वह एक तो ये है की वो कर्माशय नियत विपाक वाला है मैं कुछ एक कर्माशय है जो निश्चित रूप से फल को देने वाला है निश्चित रूप से फल को देने वाला है एक तो ये है और दूसरा अनियत विपाक निश्चित रूप से फल को देने वाले देता भी है नहीं भी देता है तो एक भाभी कर्माशय जो है कर्माशय जो व्यक्ति वह नियत विपा की भी होता है और अनियत विपाक भी, भी होता है और अनियत विपाक वाला भी होता है माने वह कुछ कर्म ऐसे हैं जो उसको निश्चित रूप से फल देने वाला होता है और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो निश्चित रूप से फल नहीं देने वाला होता है देता भी है नहीं भी देता है समझ गया जी हां तो इसके संबंध बता रहे हैं तत्र से मैंने ये कर, कर जो कर्मास है नियत विपाक नियत विपाक वाला जो कर्माश है है उनमें से बोल रहे हैं कि अदृष्ट जन्मवेदनीय नियत विपाक अयम नियम न तू अदृष्ट जन्म वेदनिय बोल रहे की जो एक भावकित क्या बोल रहे हैं ये जो नियम है क्या नियम है वाला है तो बोलते अदृष्ट जन्म वेदनीय जो इस जन्म में दिखने वाला नहीं है जो इस जन्म में फल देने वाला नहीं है जो अदृष्ट जन्म है तो अदृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्माशय है और अनियत विपाकी है मान अदृष्ट जन्म वेदनीय और सॉरी अदृष्ट जन्म वेदनीय जो इस जन्म वेदनीय नहीं, नहीं है इस जन्म अनुभव के योग नहीं है जो कर्माशय का फल इस कर्मों कर्म जिस कर्म का फल इस जन्म में वेदनीय नहीं है इस जन्म में अनुभव के योग्य नहीं है और नियत भी पाकि है निश्चित रूप से फल देने वाला है उसका ही ये नियम है एक भाविकत्व भवि, माने एक जन्म को देने वाला यह नियम है समझ जी हाँ। कौन एक जन्म को देता है जो अदृष्ट जन्म वेदनीय हो और नियत विपाक वाला हो निश्चित रूप से फल ऐसा कर्माश है जो निश्चित रूप से फल देगा ऐसे अदृष्ट जन्म वेदनीय और नियत विपाक वाले नियत रूप से फल देने वाला जो कर्माश है उसका ही यह नियम है क्या नियम है एक भवी एक भवि एक जन्म को देने वाला है यह नियम है न तू अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत मन अदृष्ट जन्म वेदनीय मैंने जो इस जन्म में इस जन्म में जो नहीं मिलने वाला है इसका फल परंतु अनियत विपाकी है निश्चित रूप से फल देने वाला नहीं है अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक वाले जो कर्म आते हैं उसका एक भविक जन्म नहीं है मैंने वो एक जन्म को देने अनेक कर्मों को मिलकर के एक जन्म को देने वाला नहीं है मने अदृष्ट जन्म वेदनीय और अनियत विपाक मने अदृष्ट जन्म वेदनीय और नियत विपाक वाले ही जो है नियत फल देने वाला ही जो कर्माश है उसका ही ये नियम होगा कि एक भविक होगा परंतु अदृष्ट जन्म वेदनीय और अनियत विपाक वाले जो निश्चित जिसका फल निश्चय नहीं निश्चित नहीं है उसका एक भविकत्व तो नियम नहीं है समझ गए मैं पूरा नहीं समझा दिया अभी नहीं समझ में आया। मैंने ये है कि प्रश्न ये है कि भाई एक जन्म को जो देता है वह कौन सा कर्मा से एक जन्म को देता है मैंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यतक जो हमने कर्म किया पाप पुण्य रूपी जो कर्म किया तो कौन सा पाप पुण्य रूपी कर्म हमें एक जन्म अगले जन्म को देगा मैंने पाप जो कर्म है पाप जो कर्म है वह अदृश्य जन्म वेदनीय जो पाप कर्म है अशुभ जो कर्म है वो अशुभ कर्म नियत विपाक वाला होगा तभी वह अगले जन्म को देगा पाप और पुण्य कर्म दोनों तो तो परंतु तो जो पाप और पुण्य कर्म अदृश्य जन्म वेदनीय और नियत विपाक वाला होगा जिसका फल देना निश्चित नहीं है कि भाई इसका फल नहीं मिलेगा तो उसको जो है वो एक जन्म को देने वाला नहीं है वो ठीक है कर रहे हैं, वो बीच में न वो आगे कहेगा आगे बताएगा यदि नहीं समझ आएगा तो फिर आपको समझाऊंगा अभी अच्छा। तो केवल ये बताया है कि भाई दो तरीके का जो है एक भविक जो कर्माशय मैने क्या बोलते एक भविक जो कर्माशय है वह दो तरीके का हुआ एक नियत विपाक वाला हुआ एक अनियत विपाक वाला हुआ उनमें से अदृश्य जन्म वेदनीय जो कर्माशय है नियत विपाक वाला जो कर्माशय है उसका ही यह नियम एक भविकत्व नियम है कि वही एक जन्म को देने वाला है हम्म hmm, परंतु अदृश्य जन्म वेदनीय जो अनियत विपाकी वाला है जिसका फल निश्चय नहीं है वो वो जो है वो कर्माशय एक भविकत्व वो उसमें ये नियम नहीं है की ये एक जन्म को देगा तो कहने का प्राय कि कुछ कर्मा से जन्म देगा भी और कुछ कर्मा से जन्म नहीं भी देगा हाँ जी समझ गया कर्माशकुण्य दोनों दोनों लेना है कर्माशक का मतलब पाप पुण्य दोनों का समूह कस्मात हेतु दिया क्यों भाई ऐसा आप क्यों कह रहे हैं बोलते हैं यो ही अदृश्य जन्म वेदनी अन्य विपाक गति बोल रहे हैं जो भाई जो इसलिए क्योंकि जो अदृश्य जन्म वेदनी है और जिसका फल देना निश्चित नहीं है ऐसा जो कर... ऐसा जो कर्म है ऐसा जो कर्म का समूह है माने जो अदृश्य जनवेदनी है इस जन्म में तो अनुभव के योग्य ही नहीं है हमने ऐसा कर्म किया और जो कि अभी नहीं मिलना है उसका फल वह इस जन्म अनुभव नहीं होना है उस कर्माशय का फल इस जन्म अनुभव नहीं होना होगा तो अगला जन्म में होगा परंतु वो जो फल होगा वो अनियत विपा है निश्चित रूप से फल देने वाला नहीं है वह मैने वह भोग और जो आयु इत्यादि को निश्चित रूप से नहीं देने वाला है तो उसकी तीन गति है यही कर है, कि जो अदृश्य जन है और अनियत विपाक वाला जो कर कर्मात है उस कर्मात की तीन गति होती है तीन स्थिति होती है तीन गति है क्या तीन गति है जी एक तो कृतस्य अविपक्वस्य आव नाश एक तो ये गति है कि हमने कर्म तो कर लिया पाप कर्म तो कर लिया हमने पाप कर्म तो कर लिया हमने पाप कर्म अशुभ कर्म तो कर लिया परंतु अभी वो फल नहीं दिया हुआ है वो भी फल नहीं दिया है वो अगले जन्म में मिलने वाला है या अगले जन्म में मिलने वाला का मतलब कि आगे मिलने वाला है परंतु हमने किए हुए जो कर्म है परंतु अविपक् अविपक्व से अभी फल नहीं दिया हुआ है उसका नाश उसका नाश हो जाता है एक तो ये गति है एक एक स्थिति क्या है जी मैंने एक सिद्धांत ये है एक गति ये है कि हमने पाप कर्म किया है हमने पुण्य कर्म किया पाप कर्म किया परंतु सकाम भाव से पुण्य कर्म पाप कर्म किया तो वो जो किए हुए जो कर्म है जो कभी फल नहीं दिया है उसकी तो एक गति है कि उसका नाश हो जाता है एक तो ये गति है कि नाश हो सकता है नाश हो जाता समझे जी हां जी। एक गति ये एक स्थिति ये है दूसरी स्थिति है कि प्रधान कर्मनी आवाप एक स्थिति के जो प्रधान कर्म है जिसका फल मिलना ही मिलना है मुख्य जो कर्म है दो तरीके का कर्म हुआ ना जी एक गौण कर्म एक मुख्य कर्म हां जी। तो वो जो प्रधान कर्म है उस प्रधान कर्म में ही उसका अंतर्भाव हो जाता है प्रधान कर्म में उसका अंतर्भाव हो जाता है कि आवाप गमन का अर्थ होता है अंतर्भाव होना आवाप गमन माने अंतर्भाव होना अंतर्भाव को प्राप्त होना आवाप को प्राप्त होना गमन माने प्राप्त होना तो आवाप को अंतर्भाव उसके अंतर्गत आ जाना प्रधान कर्म के अंदर ही आ जाता है क्या आ जाता है आ जाता है मैंने प्रधान कर्म के साथ साथ ही वो फल देता है जैसे बने जी प्रधान कर्म हमने अच्छा बहुत अच्छा पुण्य कर्म किया है अच्छा कर्म किया परंतु वो जो है कि हमने कुछ ऐसे कर्म किए जो पाप वाले थे पाप वाले थे पुण्य पाप वाले कर्म तो वो पुण्य कर्म इतना है पुण्य कर्म इतना है कि उसमें जो पाप कर्म का फल तो मिल रहा है परंतु उतना महसूस नहीं हो रहा है अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि एक तो बहुत धनी व्यक्ति है बहुत ही धनी व्यक्ति है बहुत पैसा वाला व्यक्ति है अब पैसा वाला है उसने कुछ इस तरीके का कार्य किया उसको दंड मिला सौ रुपए का मिला और एक गरीब व्यक्ति है उसको भी मिला सौ रुपए का दंड अब बताइए जिसको जो गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है वो सौ रुपया का दंड दे करके बहुत ही दुख को से दुख प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा और एक जो बहुत ही धनवान है उसको सौ रुपया मिलता है उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है दंड तो उसको मिला है परंतु उसके पास धन इतना है कि वो उसका परवाह नहीं कर रहा है वो उसको उतना महसूस नहीं करता महसूस नहीं मतलब ये नहीं होता ऐसे ही हमने बहुत पुण्य कर्म किया है हमने बहुत पुण्य कर्म किया अब उस पुण्य कर्म को अपने पाप कर्म भी हो गए तो पाप कर्म जो हुआ तो वो पाप कर्म जो है पुण्य कर्म हमारा इतना है इतना अधिक पुण्य कर्म है कि उसके बीच में जो पाप कर्म हुआ है वो फल तो दे रहा है परंतु उसके साथ साथ दे रहा है तो उतना हम उससे परेशान नहीं होते उतना प्रभावित करने वाला नहीं होता समझ गए तो एक तो स्थिति ये है अदृष्ट जन वेद निय अनियत विपाक वाले जो कर्माशय है जो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है ऐसा जो विपाक वाले जो कर्माशय है फल देने वाला जो कर्माशय है उसकी तीन गति है एक गति तो ये है भाई हमने पाप कर्म किया पाप कर्म किया पर जो अभी फल नहीं दिया है तो उसका नाश हो सकता है उसका नाश होता है वह वो विनष्ट होता है एक तो ये गति है और दूसरी गति है प्रधान कर्म कर्मे उसका अंतर्भाव हो जाता है वाह मैने और और तीसरी जो गति है तीसरा है कि नियत विपाक प्रधान कर्मा भीभूत चिरम अवस्थानम इति और तीसरी गति ये है कि भाई जो नियत विपाक वाला निश्चित रूप से फल देने वाला जो प्रधान कर्म है निश्चित रूप से फल देने वाला जो प्रधान कर्म है जो जिस तरीके का भी प्रधान कर्म हो पाप वाला हो या पुण्य वाला हो तो वह क्या है यदि पुण्य वाला प्रधान कर्म है तो वह उस कर्म के द्वारा कर्मणा उस कर्म के द्वारा ये जो है जो अन्य जो कर्म है गौण जो कर्म है अभी से दबे हुए जो गौण कर्म है उस गौण कर्म का चिरम लंबे काल तक अवस्थान होता है ठहरना होता है लंबे काल तक वह रहता है मने कहने का अभिप्राय है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने पुण्य कर्म मने ऐसा कर्म किया पुण्य कर्म मने ऐसा कर्म किया अच्छा बहुत अच्छा शुभ कर्म किया शुक्ल कर्म किया जिसका फल जो है निश्चित मिलना है परंतु उस कर्म और कुछ पाप कर्म भी कर लिया तो पाप कर्म कर लिया अब जो है कि जब अगला जन्म उसको मिल रहा है तो अगला जन्म मिल गया अब मिलने के साथ साथ अब उसने जो पिछले जन्म में कुछ गलत कार्य किया था पाप कर्म दुष्ट कार्य किया था परंतु प्रधान कर्म इतना अधिक किया था जिसके कारण जो पाप कर्म है वो दब गया हुआ है अभी मिलेगा चिरस्थाई है लंबा है वो बाहर बाद में जाकर के मिलेगा परंतु क्या है कि वो दबा हुआ है इसलिए अभिभूत मैंने दबा हुआ है तो इसलिए कह रहे हैं कि नियत विपाक प्रधान कर्म न अभिभूत वा मैंने नियत विपाक वाले प्रधान कर्म के द्वारा दबे हुए कर्माशय का अभिभूत से यह है या माने कर्म के द्वारा अभिभूतस्य जो दबे हुए जो कर्माशय का जो फल है या कर्माशय जो है वह दबे हुए का चिरम लंबे काल तक अवस्थानम ठहरना होता है लंबे काल तक ठहरता है वो उसका ठहराव लंबे, तो लंबे काल तक होता है तो लंबे काल तक होता है तो फिर बाद में देगा अभी नहीं दे रहा तो कहने का अभिप्राय है कि इसकी तीन गति हो गई अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक वाले जो कर्माश हैं उसकी तीन गति हुई एक गति हुई है एक गति है कि भाई हमने कर्म किया हमने कर्म किया पुण्य या पाप कर्म किया परंतु अभी पुण्य कर्म का फल नहीं मिला है या पाप कर्म का फल नहीं मिला है तो किए हुए परंतु फल को प्राप्त न हुए कर्म आशय का नाश हो जाएगा यदि मान लीजिए कि हमने पुण्य कर्म किया और पाप कर्म बहुत अधिक कर लिया अब पाप कर्म बहुत अधिक यदि कर लिया है और फल अभी नहीं दिया है आ, तो वो पुण्य कर्म को नाश कर देगा पुण्य कर्म को नाश देगा और पाप कर्म अधिक कर लिया हुआ है और पुण्य कर्म अब पुण्य कर्म है तो उसका जो है पुण्य कर्म का जो नाश कर देगा इसलिए किए हुए कर्म का न फल को प्राप्त हुए किए कर्म का नाश हो जाता है वो पाप का भी नाश हो सकता है पुण्य का भी नाश हो सकता है तो पुण्य पाप में ही जरा कर लीजिएगा क्योंकि तो भाई जो पुण्य कर्म तो है ही परंतु पुण्य कर्म जब भी पुण्य कर्म करेगा थोड़ा किया पुण्य कर्म अधिक या पाप कर्म तो वह पाप कर्म पुण्य कर्म को नष्ट कर देगा और पाप ही पाप वो उसको दंड ही दंड मिल रहा है और ऐसा भी है कि पुण्य कर्म अधिक किया को नष्ट कर देगा एक तो ये स्थिति है अदृश्य जनवेदनीय अनिश विपाक वाले कर्म का अन्य विपाक वाले कर्म आशय का और दूसरी गति वो जो है की प्रधान कर्म उसका आ, समिश्रण हो जाता है प्रधान कर्म में उसका अंतर्भावन हो जाता है तो प्रधान कर्म के साथ साथ वो जो है फल देने वाला होता है पुण्य पाप कर्म तो बहुत अधिक पाप किया प्रधान कर्म है तो उसके साथ साथ जो है पुण्य कर्म है तो बीच बीच में थोड़ा जो है सुख दे देगा बीच बीच में बहुत दुख मिल रहा है पर तो बीच बीच में उसको सुख दे देगा और यदि बहुत ही पुण्य किया है और पाप कम किया है तो वो हो सकता है की उसके मैने पुण्य के साथ साथ वो पाप का भी मिलेगा पर दूसरा महसूस नहीं होगा तो इस तरीके का इस तरीके का और तीसरा जो है कि निश्चित रूप से फल देने वाले जो प्रधान कर्म है उसके द्वारा वह दबा हुआ होता है दब जाता है हा? वह दबा हुआ कर्माशय का लंबे काल तक अवस्थान होता दबा उसके अंदर दब गया तो उसका लंबे काल तक स्थिति में उस स्थिति में रहेगा वह अपना फल नहीं देगा वो जो कर्माशय अपना फल को नहीं देगा ये तीन स्थिति बताया हूं और बस मिनट और बात किए एक लाइन और पढ़ा देता हूँ बोलते हैं कि तत्र अब एक कर व्याख्या कर रहे हैं कि तत्र कृतस्य अप नाश हो उसमें से जो पाली स्थिति थी कि किए हुए जो फल को प्राप्त न हुए किए हुए जो कर्माशय का नाश कैसे हो जाता है तो बोलते किए हुए अविपक्व से फल को प्राप्त न हुए किए हुए कर्माशय का नाश होता है हा? कैसे होता है जैसे शुक्ल कर्मोदयात यही बनाश कृष्ण से बोलने की जब शुक्ल माने शुद्ध कर्म शुक्ल कर्म का मतलब क्या है जी अच्छे पुण्य कर्म नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं शुद्ध पुण्य कर्म शुद्ध पुण्य कर्म तीन तरीके का कर्म होता है चा, चा, एक चा, शुक्ल कर्म एक होता है कृष्ण कर्म है ना जी हाँ क्या जी शुक्ल कर्म दूसरा तीन तरीके मैंने शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म और साधारण कर्म फिर शुक्ला शुक्ल कृष्ण अच्छा अच्छा मिला जुला दोनों मिले हुआ अच्छा हुए मिले जुले मैंने कृष्णा शुक्ल कृष्णा शुक्ला शुक्ल कृष्णा मने एक तो कृष्ण कर्म दुष्ट कर्म है दूसरा है शुक्ल कृष्ण मैने शुभ और अशुभ और तीसरा है शुक्ला शुक्ल कृष्ण शुभ अशुभ से युक्त तो यहाँ पर मैने पापात्मक पुण्य पापात्मक पुण्यात्मक और पुण्य पाप रहित पुण्यात्मक और पुण्य पाप रहित ये तो इसमें यहाँ पर आपको बने जो आ, तीन प्रकार का हुआ उसमें से जो शुक्ल कहते हैं शुक्ल का मतलब होता है शुद्ध कर्म जिसमें मिश्रित कर्म जो हुआ मिश्रित जो कर्म है उसमें तो शुद्ध शुद्ध दोनों मिला हुआ ना जी हाँ जी तो शुक्ल नहीं कहेंगे तो शुक्ल कर्म मतलब शुद्ध कर्म और शुद्ध कर्म वास्तव में जैसे हम परोपकार करते हैं तो परोपकार किसी का करते हैं तो हम जैसे भी मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने में ये पूरा पूरा शुक्ल कर्म नहीं है पूरा पूरा शुक्ल कर्म नहीं है शुक्ल तो वह जो एकदम शुद्ध कर्म हो इसमें यदि मान लीजिए कि हमारे मन में कोई राग की भावना हो गई या द्वेष की भावना हो गई तो इस तरीके की हो, सकत, हो सकता है तो शुक्ल कर्म जो है यदि आप कैबल्य पाद का हमारे पास जो पुस्तक है उसमें तो पेज नंबर 505 है पेज नंबर 505 है कैबल्य पाद में और ए, क्या कहते हैं कि जो है कि आप में आप जो सातवां नंबर सूत्र है वैसे कैबल्य पाद का सातवां नंबर सूत्र है वहाँ पर शुक्ला की व्याख्या की है मेद्यास जी के शुक्ला तपा स्वाध्याय ध्यान वसाम मान तप करने वाला तप, तपस्या करने वाला तप का मतलब द्वंद दुंग, तपो साधन जो द्वंद का जो सहन करना है वह जो मान अपमान हानि लाभ उन्नति अवनति सुख दुख इन सब को जो सहना है ये तप है और जो मन से सब करना होता मन से सहना होता हानि लाभ कोई कोई हानि कर दिया कोई कभी कुछ को लाभ पहुंच गया कभी अपमान कर दिया कोई अपमान कर दिया कभी उन्नति हुई कभी अवनति हुई तो मन से इसको सहन करना होता है तो ये तप जो है सप करने वाले व्यक्ति को शुक्ल कर्म होता है अच्छा तपस्या जब मन से करता है तो शुक्ल कर्म कर रहा होता है ऐसी स्वाध्याय जब करता है स्वाध्याय करना स्वयं में जो स्वाध्याय करना है वो भी शुक्ल कर्म है उससे मन उस तरीके से बनता है तो मन से और ध्यान बताऊ और ध्यान तो सप स्वाध्याय और ध्यान करने वाले को तपस्या करने वाले को स्वाध्याय करने वाले को और ध्यान करने वाले को शुक्ल कर्म होता है ये इसमें कैवल्यपाल में कहा गया है तो इसी बात को कह रहे हैं कि शुक्ल कर्मोदयात यही वह नाश कृष्ण से शुक्ल जैसे शुक्ल कर्म के उदय होने से इस जीवन में ही जो है कृष्ण कर्म का दुष्ट कर्म का नाश हो जाता है इसी तरीके से इसी तरीके से जो ऐसा कर्माश ऐसे कर्माश धर्म संस्कार जिसको कर लिया गया हुआ है पर गयातु तो फल नहीं दिया है उसका भी नाश हो जाता है जैसे कर्म का नाश हो जाता है शुक्ल कर्म के उदय से कृष्ण कर्म का नाश हो जाता है ऐसे दुष्ट कर्म का नाश हो जाता है जैसे हमने जैसे मान लीजिए हमारे अंदर अभ्यास है दुष्ट कर्म करने का परंतु किसी के संपर्क में आकर के यदि हम शुक्ल कर्म करने लग गए शुभ कर्म करने लग गए अच्छे कर्म करने लग गए तो जब अच्छे कर्म करने लग गए तो क्या हुआ वह करते करते करते वह जो अशुक्ल कर्म है जो कृष्ण कर्म है वह नष्ट हो गया अब वह नष्ट हो गया है ऐसे ही जो वह संस्कार है चित्त में धर्मा धर्म रूपी धर्म जो संस्कार है कर्माशय रूपी जो संस्कार है चित्त में वो उसका भी किए हुए धर्म धर्म कर्माशय का भी नाश हो जाता है समझ गए जी हाँ तो उसका भी नाश हो सकता है अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि यदि हम हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है कि हम कितने पुरुषार्थ करते हैं जिसके कारण हमारे अंदर जो कुछ भी न जाने कितने जन्मों का कर्माशय है हा? उसको हम नष्ट कर सकते हैं और वासना को भी दग्ध बीज किया जा सकता है वो तो बहुत ही ऊंची स्थिति है तो चलिए अब मैं मंत्र पाठ करता हूँ तो तो फिर आगे का पाठ मुझे पढ़ाना है ओम पू मदम पूर्णात मदेव पूर्णस् पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शाति चलिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधर नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते